भावार्थ सब मनुष्य दुर्गंध के निवारने और सुख की उन्नति के लिए यज्ञ का अनुष्ठान कर सर्वत्र देशों में सुगंधित जलों को वर्षा कर नदियों को परिपूर्ण करें अर्थात जल से भरें भावार्थ जो मनुष्य घोड़े आदि पशुओं के बांधने के लिए काठ के खंभे वा खूंटे बनाते हैं वा जो घोड़े के राखन को पदार्थ दाना घास चारा घुड़साल आदि बनाते हैं वे उद्यमी होकर सुखों को प्राप्त होते हैं भावार्थ जो विद्वानों के सिद्धांत किए हुए विज्ञान का धारण कर पदअनुकूल हो विद्वान होते हैं वे शरीर और आत्मा के पुष्ट से युक्त होते हैं भावार्थ जो घोड़ों को सुशिक्षित अच्छे इंद्रिय दमन करने वाले उत्तम गहनों से युक्त और पुष्टकर इनसे कार्यों को सिद्ध करते हैं वे समस्त विजय आदि व्यवहारों को सिद्ध कर सकते हैं धावार्थ वृधियों को घोड़े दुर्गंध लेप रहित शुद्ध माखी और डांस से रहित रखने चाहिए तथा हाथ तथा रज्जु आदि से उत्तम नियम कर अपने इच्छा अनुकूल चाल चलवाना चाहिए ऐसा करने से घोड़े उत्तम काम करते हैं धावार्थ जो मनुष्य उधर रोग निवारने के लिए अच्छे बनाए अन्न और औषधियों को खाते हैं वे सुखी होते हैं भावारथ बलिष्ठ विद्वान मनुष्यों को चाहिए कि संग्राम में शस्त्र चलाने के समय विचार पूर्वक ही शस्त्र चलावें जिससे क्रोध पूर्वक चला शस्त्र भूमि आदि में न पड़े किंतु शत्रुओं को मारने वाला हो भावारथ जो लोग अन्न और जल को शुद्ध करना पकाना उसका भोजन करना जानते और मांस को छोड़कर भोजन करते वे उद्यमी होते हैं भावार्थ जो मनुष्य मानसादि के पकाने के दोष से रहित बटलोई के धरने जल आदि उसमें छोड़ने और अग्नि को जलाने और उसको ढक्कनों से ढापने को जानते हैं वे पाक विद्या में कुशल होते हैं जो घोड़े को अच्छा सिखा उनको सुशोभित कर चलाते हैं वे सुख के मार्ग को जानते हैं आवार्थ जैसे सुंदर सिखाए हुए घोड़े सुशील अच्छी चाल चलने वाले होते हैं वैसे विद्वानों की शिक्षा पाए हुए जन सभ्य होते हैं जैसे घोड़े आहार भर पी खाके पचाते हैं वैसे विचक्षण बुद्ध विद्या से तद्व पुरुष भी हों भावार्थ जो मनुष्य अग्निवाघ घोड़े से रथों को चलाते हैं वे लक्ष्मी से प्रकाशितमान होते हैं जो अग्नि में सुगंधि आदि पदार्थों को होमते हैं वे रोग और कष्ट के शब्दों से पीडायमान नहीं होते हैं भावार्थ जो मनुष्य बिजली आदि रूप वाले अग्नि के उपयोग करने और उसको बढ़ाने को जाने तो बहुत सुखों को प्राप्त हों भावार्थ इस मंत्र में उपमा अलंकार है जैसे विद्वान जन कोड़े या बेंत से घोड़े को पनेड़ी से बैलों को अंकुश से हाथी को अच्छी ताड़ना दे उनको शीघ्र चलाते हैं वैसे ही कला यंत्रों से अग्नि को अच्छे प्रकार चलाकर विमान आदि यानों को शीघ्र चलावें भावार्थ हे मनुष्यों जिस कारण से बिजली उत्पन्न होती है वह कारण सब प्रतिद्यादिकों में व्याप्त है इससे से बिजली की ताड़ना आदि से किसी का अंग भंग न हो उतनी बिजली काम में लाओ जो अग्नि के गुणों को जानकर यथा योग्य क्रिया से उस अग्नि का प्रयोग किया जाए तो कौन काम न सिद्ध होने योग्य हो अर्थात सभी यथेष्ट काम बने फिर उसी विषय को अगले मंत्र में कहा है भावार्थ जो सब पदार्थों से छिन्न भिन्न करने वाले ऋतु के अनुकूल पाए हुए पदार्थों में व्याप्त बिजली रूप अग्नि के काम और सृष्टि क्रम नियम करने वालों और प्रशंसित गुणों को जान अविष्ट कामों को सिद्ध करते हुए मोटे-मोटे लक्कड़ आदि पदार्थों को आग में छोड़ बहुत कामों को सिद्ध करें वे शिल्प विद्या को जानने वाले कैसे न हों भावार्थ जो मनुष्य योगाभ्यास करते हैं वे मृत्यु रोग से नहीं पीड़ित होते और उनको जीवन में रोग भी दुखी नहीं करते हैं भावार्थ जो योगाभ्यास से समाहित चित्त दिव्य योगी जनों को अच्छे प्रकार प्राप्त हो धर्म युक्त मार्ग से चलते हुए परमात्मा में अपने आत्मा को युक्त करते हैं वे मोक्ष पाए हुए होते हैं भावार्थ इस मंत्र में वाचकलुप्तोपमा अलंकार है जो पृथ्वी आदि की विद्या से गौ घोड़े और पुरुष संतानों की पूरी पुष्टि और धन को संचित करके शीघ्र गामी अश्व रूप अग्नि की विद्या से राज्य को बढ़ा के निष्पाप होके सुखी हूं वे औरों को भी ऐसे ही करें इस सुक्त में अश्व रूप अग्नि की विद्या का प्रतिपादन करने से इस सुक्त के अर्थ की पिछले सुक्त के अर्थ की साथ संगति है यह जानना चाहिए यह 162वां सुक्त और 10वां वर्ग समाप्त हुआ 163वें सुक्त का आरंभ है उसके आदि से विद्वान और बिजली के गुणों को कहते हैं भावार्थ इस मंत्र में वाचक उपमा अलंकार है जो धर्म युक्त ब्रह्मचर्य से विद्याओं को पढ़ते हैं वे सूर्य के समान प्रकाशमान बाज के समान वेगवान और हिरण के समान कूदते हुए प्रशंसित होते हैं भावार्थ जो मनुष्य विद्वानों के उपदेश से पाई हुई विद्या को ग्रहण कर बिजली से उत्पन्न हुए कारण से फैले वायु के धारण किए सूर्य के प्रकट हुए शीघ्रगामी अग्नि को प्रयोजन में लाते हैं वे दरिद्रपन के नाश करने वाले होते हैं भावार्थ जो गुण अग्नि पृथ्वी आदि पदार्थों में वायु और औषधियों में प्राप्त है जिसके पृथ्वी अंतरिक्ष और सूर्य में बंधन है उसका सब मनुष्य जाने भावार्थ इस मंत्र में उपमा अलंकार है जैसे अग्नि के कारण सूक्ष्म और स्थूल रूप हैं वायु अग्नि जल और पृथ्वी के भी हैं वैसे सब उत्पन्न हुए पदार्थों के तीन स्वरूप हैं हे विद्वन जैसे तुम्हारा विद्या जन्म उत्तम है वैसे मेरा भी हो भावार्थ जो मनुष्य अनुक्रम अर्थात एक के पीछे एक एक के पीछे एक ऐसे क्रम से समस्त पदार्थों के कारण और संयोग को जानते हैं वे पदार्थ वेदता होते हैं भावार्थ इस मंत्र में वाचक् लुप्तोपमा अलंकार है जो अपने वापराए आत्मा के जानने वाले विज्ञान से उत्पन्न कार्यों की परीक्षा द्वारा कारण गुणों को जानते हैं वे सुख से विद्वान होते हैं जो बिन ढंपे बिन धूल के संयोग अंतरिक्ष में अग्नि आदि पदार्थों के योग से विमानादिकों को चलाते हैं वे दूर देश को भी शीघ्र जाने को योग्य नहीं होते भावार्थ उद्यमी पुरुष ही को अच्छे अच्छे पदार्थ भोग प्राप्त होते हैं किंतु आलस्य करने वाले को नहीं जो यंत्र के साथ पदार्थ विद्या का ग्रहण करते हैं वे अति उत्तम प्रतिष्ठा को प्राप्त होते हैं भावार्थ जैसे अग्नि के अनुकूल विमानादि यानों को मनुष्य प्राप्त होते हैं वैसे अध्यापक और उपदेशक के अनुकूल विज्ञान को प्राप्त होते हैं जो विद्वानों को मित्र करते हैं वे सत्याचरणशील और पराक्रमवान होते हैं भावार्थ इस जगत में तीन प्रकार का अग्नि है एक अति सूक्ष्म जो कारण रूप कहलाता दूसरा वह जो सूक्ष्म मूर्तिमान पदार्थों में व्याप्त होने वाला और तीसरा स्थूल सूर्य आदि स्वरूप वाला जो इस गुण को कर्म स्वभाव से ज्ञान कर इसका अच्छे प्रकार प्रयोग करते हैं वे निरंतर सुखी होते हैं भावारथ जो शिलादिक यंत्रों से अर्थात जिनमें कोठे दरकोठे कलाओं के होते हैं उन यंत्रों से बिजली आदि उत्पन्न कर और विमान आदि यानों में उनका संप्रयोग कर कार्य सिद्धि को करते हैं वे मनुष्य बड़ी भारी लक्ष्मी को पाते हैं भावारथ जिन्होंने से चलाई हुई बिजली मन के समान जाती वा पर्वतों के शिखरों के समान विमान आदियान रचे हैं और जो वन की आग के समान अग्नि के घरों में अग्नि जलाकर विमान आदि रथों को चलाते हैं वे सर्वत्र भूलोक में विचرتें हैं भावारथ खींचना और ताड़ना आदि शिल्प विद्याओं के बिना अग्नि आदि पदार्थ कार्यों को सिद्ध करने वाले नहीं होते हैं भावारथ जो माता-पिता और आचार्य से शिक्षा पाए पसंतित स्थानों के निवासी विद्वानों के संघ की प्रीति रखने वाले सबके सुख देने वाले वर्तमान हैं वे यहां उत्तम आनंद को प्राप्त होते हैं इस सुक्त में विद्वान और बिजली के गुणों का वर्णन होने से इस सुक्त के अर्थ की पिछले सुक्त के अर्थ के साथ संगति जाननी चाहिए यह 163वां सुक्त और 13वां वर्ग समाप्त हुआ